शिवानंद स्मृति संग्रह महापुरुष जी की पुण्य स्मृति स्वामी वीरेशानंद काशीधाम और बेलूर मठ में कई बार परम पूजनी श्री महापुरुष महाराज का पुण्य सत्संग लाभ करके मेरा जीवन धन्य और कृतार्थ हुआ है उन्होंने समय समय पर परिहास के साथ फिर कभी गंभीर भाव से अनेक उपदेश दिए हैं मेरे सौभाग्य से मुझे उनका स्नेह लाभ प्राप्त हुआ है उनके हार्दिक स्नेह और आशीर्वाद ने हृदय में शांति प्रदान कर मुझे इस सुदीर्घ जीवन के दिनों को व्यतीत करने में सहायता दी है उनकी अभयवाणी ने मुझे सदा सत्य पथ दिखाया है भेंट होते ही करुणा में महापुरुष कहते थे कहो नकुल ऐसे हो तुम्हारे दिन आनंद से बीत रहे हैं ना मैं कहा करता था जी हाँ महाराज अच्छा हूँ आनंद में ही हूँ एक बार भेंट होने पर उन्होंने उसी तरह पूछा कैसे हो मैंने उत्तर दिया अच्छा हूँ महाराज किंतु एक एक समय मन में ऐसा भाव उठता है मानो कुछ नहीं पाया या कोई चीज खो डाली है ऐसा सोचकर कष्ट होता है उन्होंने हंसकर कहा और क्या पाओगे जिसे पाने की इच्छा मन में उठती है वह तो पा ही गए हो और जो तुम हो गए हो उसे खोगे कैसे तो भी जब तक मन है तो वैसे भाव मन में उठते ही रहेंगे इसके लिए चिंता ना करो खूब आनंद करो हंसते खेलते दिन बिताओ, श्री ठाकुर और श्री माँ का चिंतन करो तुम लोगों ने श्री महाराज अर्थात स्वामी ब्रह्मांड जी की कृपा पाई है तुम्हें चिंता क्या है श्री महाराज का तुम लोगों पर बहुत ही अधिक स्नेह था तुम्हें उन्होंने अनेक आशीर्वाद दिए हैं तुम्हें चिंता की क्या बात है आनंद करो आनंद करो आनंद करो आनंद वे वे लोग सदा ही तुम्हारे साथ है। इसे याद रखना। याद रखना आता है कि एक बार बार ने मुझे विशेष आशीर्वाद दिया था अंतिम बार जब वे काशी धाम आए थे उस बार की घटना है काशी के अद्वैत आश्रम में उनकी जन्मतिथि के उपलक्ष्य का आयोजन था मैं उन दिनों सेवाश्रम के ड्रेसिंग रूम में काम करता था इस कारण इच्छा होने पर भी हर समय उनके पास जाना संभव नहीं होता था शिवाश्रम के ड्रेसिंग रूम है से अद्वित आश्रम में महापुरुष महाराज का कमरा दिखाई पड़ता था उस दिन भोर होते ही दिखाई पड़ा कि दोनों आश्रम के साधु ब्रह्मचारी तथा भक्त स्त्री पुरुष महापुरुष महाराज के चरणों की पूजा कर रहे हैं उनके पास जाने के लिए मेरा मन बहुत ही व्याकुल होने लगा शीघ्र सारे काम काज समाप्त कर स्नान के उपरांत सेवाश्रम के बगीचे से कुछ फूल हाथ में लिए मैं उनके कमरे में पहुंचा, जाकर देखा कि सबकी पूजा प्राय समाप्त हो चुकी है फूल और मालाओं के भीतर वे मानो डूबे हुए हैं फूल हाथ में लिए कमरे में प्रविष्ट होते ही महापुरुष जी ने मेरी ओर देखकर अत्यंत कोमल स्वर से कहा आओ बेटा आओ मैंने उनके श्री चरणों में फूल देकर प्रणाम किया उन्होंने अपने दोनों हाथों से मेरे सिर को दबाकर कहा नकुल विश्वास करो विश्वास करो विश्वास करो भय नहीं है माया तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती माँ स्वयं तुम्हारे सिर पर हाथ कटे हुए हैं बोलू संदेह नहीं करोगे संदेह नहीं करोगे माँ की कृपा से तुम्हें अभय मिला है विश्वास करो विश्वास करो तुम लोग आनंदमयी की संतान हो तुम लोग केवल आनंद ही करके जाओगे फिर कहता हूँ विश्वास करो विश्वास करो तुम लोग माँ की गोद के लड़के हो उनके स्पर्श से मेरे मन में बहुत ही आनंद होने लगा किंतु चिंता हुई कि इससे उन्हें कोई कष्ट तो नहीं होता है कुछ देर के बाद उन्होंने फिर से अनेक आशीर्वाद देकर अपने हाथ उठा लिए तब मैं हाथ जोड़कर उनके सामने बैठ गया उन्होंने कहा जाओ स्वामी जी का काम कर रहे हो उनके प्रति मन रखकर आनंद से जाकर काम करो उस दिन इतना अधिक आनंद मिला था कि जो सुख दुख में हर समय मुझे अपने जीवन पथ पर, पर चलने में प्रकाश दिखा रहा है एक समय संभवतः उन्नीस सौ तेईस में श्री महापुरुष महाराज और श्री शरद महाराज स्वामी शारदानंद जी काशी में निवास कर रहे थे उन दिनों सेवाश्रम के मैदान में तीसरे पर्व प्रतिदिन तरह तरह के खेल होते थे पूजनी महाराज लोग बीच बीच में हम लोगों का खेल देखने के लिए मैदान में आते थे और हमें बहुत उत्साह देते थे एक दिन सन्यासियों और ब्रह्मचारियों में फुटबॉल मैच हुआ पूजनी सभी महाराज लोग खेल देखने के लिए मैदान में आए थे उनके बैठने के लिए कुर्सियाँ लगी हुई थी दूसरे साधु ब्रह्मचारी और भक्त लोग मैदान के चारों ओर घेर कर खड़े हो गए बहुत उत्साह के साथ खेल चलने लगा महापुरुष महाराज हाथ से ताली देकर खूब आनंद करने लगे उन्होंने बाद में कहा लड़के अच्छा खेलते हैं वे लोग बहुत आनंद में हैं खेल में उस दिन किसी पक्ष की हार जीत नहीं हुई किंतु फुटबॉल पैर के आघात से ऊपर उठ फट गया अरे बाल फट गया क्या कर महापुरुष महाराज खूब हंसने लगे हम सब यह नहीं जानते थे कि उन लोगों ने बहुत सी जलेबियां मंगवा रखी थी खेल समाप्त तो होने पर जलेबियां वितरित की गई पसीने से तर वैसा प्रसाद पाकर हम लोग आनंद करते हुए चले गए जब कभी महापुरुष महाराज की स्मृति मन में जाग उठती है तभी याद आता है कि वे कैसे अपूर्व भाव से सबको हंसा कर आनंद दान करते थे खाने पीने के विषय में वे सदा ही मुक्तहस्त थे शाम को आरती होने के बाद वे सबको लेकर भजन कीर्तन करते थे उपदेश आदि भी देते थे और कभी कभी श्री श्री ठाकुर या स्वामी जी के प्रसंग में अनेक रोचक बातें कहते थे बात कह करते हुए कभी कभी वे एकाएक -एक आदेश देते थे ले आओ बाया तबला कुछ समय कीर्तन किया जाए सब लोग आनंद से कीर्तन करने लगते थोड़ी देर बाद वे कहते लो बाया तबला अब तुम ही लोग बजाओ और गाओ मेरा हाथ और नहीं चलता एक बार इसी तरह कुछ देर तक कीर्तन चलने के बाद देख का एक बाया तबला सरका कर बोल उठे घेत और नहीं चलता बूढ़ा हो गया हूँ हाथ मानो और चलना नहीं चाहते तुम लोग गाओ बजाओ इतना कहकर वे हंसने लगते उनकी उपस्थिति में ही हमारा हृदय मन आनंद से भर जाता था एक अन्य समय की घटना है उन दिनों में किशनपुर देहरादून में रहता था किसी कारण से मैं कुछ दिनों के लिए बेलूर मट गया था रोज़ सुबह सब मंदिरों में प्रणाम कर मैं महापुरुष महाराज को प्रणाम करने के लिए जाता था एक दिन जब उन्हें जाकर प्रणाम किया तो उन्होंने पूछा कैसे हो नकुल मैंने उत्तर दिया अच्छा हूँ महाराज उन दोनों रसोईये के अभाव के कारण रोटी कम बनाई जाती थी उन्होंने कहा तुम्हें रात को रोटी मिलती है ना? मैंने कहा नहीं महाराज जी रोटी जिन्हें विशेष प्रयोजन है केवल उन्हीं को दी जाती है मुझे विशेष प्रयोजन नहीं होता ऐसा क्यों तुम लोगों को रोटी खाने का अभ्यास है वह न खाने से बीमार पड़ोगे उन्होंने पास के एक मनुष्य से कहा अजय विकास को जरा बुला तो दो थोड़ी देर में विकास महाराज आकर हाथ जोड़े खड़े हो गए महाराज ने कहा देखो विकास ये लोग उत्तराखंड में रहते हैं इन्हें रात को रोटी खाने का अभ्यास है रात को इसे रोटी देना ऐसा ना हो कि शरीर ही बिगड़ जाए जी अच्छा महाराज कहकर विकास महाराज चले गए महाराज ने पुनः मुझसे कहा रात को रोटी मांग लेना एक दूसरे समय में बैलून मट गया था प्रातः मंदिरों में प्रणाम करके मैं श्री महापुरुष जी को प्रणाम करने के लिए ऊपर पहुंचा। वहां देखा दो भक्त स्त्री पुरुष महापुरुष जी के साथ धीमे स्वर से बातचीत कर रहे हैं मैं वहां से हटकर दरवाजे के पास प्रतीक्षा करने लगा उस समय बाद भक्तों के चले जाने पर मैंने भीतर जाकर उन्हें प्रणाम किया आओ नकुल कहकर हंसते हुए महापुरुष जी ने बताया देखो आज मैं बड़ा दाता हो गया हूँ बहुतों को बहुत कुछ दे दिया है और जीप बहुत सी चीज़ें हैं और भी बहुत सी चीज़ें हैं तुम्हें क्या चाहिए बताओ साथ, साथ मैंने उत्तर दिया महाराज मेरा जो प्राप्य है वही मुझे दीजिए यह सुनकर वे कुछ देर से झुकाए बैठे रहे मुझे डर लगा कि ना मालूम अनजान में मैंने कुछ अनुचित बात तो नहीं कह दी किंतु दूसरे ही क्षण ऊँचे से वे सहाका मार हंस पड़े और बोले वाह वैसी बात जो पाने का था वह तो पा ही गए हो वही बन गए हो मजे में हो आनंद में हो मैं उस विषय में नहीं कहता आज मैंने अनेकों की को कुर्ता कमीज आदि दी है तुम्हें क्या चाहिए बताओ आप तो अच्छा समझे वही दीजिए महाराज मैं उसे सिर पर धर लूँगा शंकर शंकर कहकर उन्होंने पुकारा सेवक शंकर महाराज पास के कमरे में कुछ काम कर रहे थे उनके आते ही महाराज ने कहा नकुल को एक अच्छी धोती दो शंकर महाराज ने एक धोती लाकर महाराज के हाथ में दी उन्होंने उसे मेरे हाथ में देकर कहा यह हलो नकुल इतना कहकर वे थोड़ा हंसे मैंने उसे लेकर सिर पर धर लिया और उन्हें प्रणाम कर चला आया बार बार याद आता है श्री महापुरुष महाराज का आशीर्वाद तुम लोगों ने महाराज की कृपा पाई है उन्होंने तुम्हें अनेक आशीर्वाद दिए हैं शरत महाराज और हरि महाराज तुम्हें बहुत ही प्यार करते थे श्री माँ का दर्शन कुछ तुम लोग कृतार्थ हुए हो महामाया की कृपा से तुम लोग धन्य हो जिस दिन बेलूर मठ से मेरे देह देहरादून जाने का निश्चय हुआ उस दिन प्रातः महापुरुष महाराज को प्रणाम करके मैंने कहा आज मैं काशी जाऊँगा और दो चार दिन काशी वर् देहरादून चला जाऊँगा उन्होंने हंसकर कहा मशीष ठाकुर का स्थान है काशी में बाबा विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा का राज्य है देहरादून उत्तराखंड की देवभूमि है तो अच्छे स्थान में ही जा रहे हो श्री श्री ठाकुर और स्वामी जी का काम करते हुए आनंद से दिन बिताते जाओ उनके भाव में पूर्ण हो यही आशीर्वाद देता हूँ चलो उनके अजस्त्र आशीर्वाद और स्नेहपूर्ण हँसी याद आने से जीवन मानो मधुमय हो जाता है